डेट फिक्स प्रेम क्या है ढाई अक्षर का एक छोटा सा शब्द जिसको इस संसार के बाकी शब्द मिलकर भी विस्तार पूर्वक नहीं समझा सकते प्रेम तो ढाई अक्षर का वह छोटा सा नाम है जिसको चांद तारों और बड़े वचनों से जोड़कर कठिन बना दिया जाता है प्रेम का अर्थ यह नहीं कि उसे प्राप्त करना है बल्कि प्रेम का वास्तविक अर्थ तो त्याग करने में है प्रेम का अर्थ दिन में 100 बार यह बोलना नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं बल्कि प्रेम का अर्थ तो यह है कि बिना कुछ कहे ही बिना कुछ सुने ही उसकी अनुभूति हो जाए क्या प्रेम उसी से होता है जो आंखों से दिखाई दे अगर ऐसा होता तो फिर एक मां अपने बच्चे को तब क्यों प्रेम करती है जब वो उसके पेट में रहता है और दिखाई नहीं देता क्या स्त्री पुरुष का प्रेम ही प्रेम कहलाता है अगर ऐसा भी होता तो इस संसार के महापुरुषों ने किस लगन से अपने लक्ष्य प्राप्त किए वो भी प्रेम ही करते थे परंतु प्रेम किया जाता है या हो जाता है प्रेम लिया जाता है या दिया जाता है अरे प्रेम तो समर्पण का ही दूसरा नाम है वह समर्पण जो कोई माता-पिता अपनी संतान का जीवन सवारने के लिए करते हैं वह है समर्पण जो कोई मनुष्य तब करता है जब वह है अपने जीवन के लक्ष्य के रास्ते पर चलता है वह समर्पण जिसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती परंतु जब प्रेम में क्रोध या संकाएं होने लगे तो समझना वह प्रेम था ही नहीं प्रेम में आंसू आना तो स्वाभाविक हो सकते हैं परंतु उन आंसुओं के लिए प्रेम को ही उल्टा दोष दिया जाए कमियां निकाली जाए तो उसे प्रेम की जगह मोहहे का नाम देकर बाहर निकल जाना चाहिए जो यह कहते हैं कि प्रेम समाप्त हो गया उनको अपनी आंखों से अपने ही बारे में सोचने वाली पट्टी हटाकर त्याग की पट्टी बांधना चाहिए प्रेम तो एक शीतल हवा की तरह है जो पहले भी थी अब भी है और हमेशा रहती है यह होकर भी नहीं दिखती और जब लगता है कि नहीं है तब भी होती है बस इसका आभास करने की आवश्यकता है प्रेम के बिना तो इस संसार का चक्कर एक पल भर भी नहीं चल सकता वह किसी ना किसी रूप में मनुष्य के साथ होता ही है और दूसरे रूप में होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता इसके रूप अनेक होते हैं लेकिन श्रद्धा एक ही होती है जो श्रद्धा मीरा और राधा ने कन्हैया के लिए लगाई थी जो श्रद्धा हनुमान जी ने प्रभु राम के चरणों में लगाई थी जो श्रद्धा एकलव्य ने एक पत्थर में अपना गुरु देखकर धनुष चलाना सीखने में लगाई थी और प्रेम के बारे में क्या बताऊं जब तक यह संसार है तब तक प्रेम है और जब तक प्रेम है तब तक ही यह संसार है प्रेम कितना बड़ा है जितनी उसकी अनुभूति कर सकते हो प्रेम की आयु कितनी है जब तक स्वार्थी नहीं बनते प्रेम में प्रसन्नता कब तक है जब तक प्रेम पर अधिकार ना जमाया जाए क्या प्रेम में दुख करना सामान्य है भला जिसमें दुख हो वह प्रेम ही क्या प्रेम तो वह है जिसमें मन शांत है किसी प्रकार की इच्छा नहीं है एक दूसरे पर आरोप नहीं है एक पल में खुश और अगले पल में दुखी होना भी नहीं है जिसमें नींद नहीं आए वह भी प्रेम नहीं किसी के छोड़ के जाने के बाद अगर अच्छी भावना के बदले आंसू आए तो वह भी प्रेम नहीं वह तो दुखी होने का एक कारण है क्योंकि प्यार में पाने जैसा कोई शब्द नहीं है और यह सब प्रेम के लक्षण है ही नहीं इसलिए इसको मोह और केवल इच्छा समझकर छोड़ देना चाहिए नहीं तो यह रास्ते से भटका देता है प्रेम कवि भी किसी और दूसरे भाव को जन्म नहीं देता प्रेम तो स्वयं ही एक अलग भाव है बाकी के रोने आरोप लगाने वाले और अधिकार जमाने वाले भाव को तो मनुष्य अलग से अपने स्वार्थ से ही जन्म देता है जब आप सड़क पर चलते हुए किसी बूढ़े अंधे व्यक्ति को सही रास्ता दिखाते हो वह भी प्रेम ही है कोई संगीत से प्रेम करता है तो कोई जानवरों से प्रेम करता है और वास्तव में तो यही वास्तविक प्रेम है जिसमें हर बार मन को शांति ही मिलती है जो प्रेम को सभी दुखों का कारण मानता है उनकी प्रेम की परिभाषा कुपोषण से ग्रसित है भला सूरज भी कभी अंधकार दे सकता है इसलिए इन सब बातों को समझकर यह जानो कि आप प्रेम में हो या मोह में जय श्री कृष्णा जय हिंद वंदे मातरम जीत फिक्स